हाँ नमस्कार मित्रों ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि देश को रॉकफेलर चला रहे हैं रॉसचाइल चला रहे हैं देश को मुकेश अम्मानी नहीं चला रहे मतलब क्या मेरा रॉकफेलर और रॉसचाइल से पहले मतलब क्या है विदेशी धनिक अम्मानी से मतलब है भारत का धनिक भारत के धनिक जिसमें अम्मानी का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है और ऐसा नहीं है कि अकेला रॉकफेलर और रॉसचाइल्ड इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं अमेरिका के कुछ 100-150 जितने धनिक परिवार हैं जिनके सभ्यों की संख्या होगी कुछ 500-600 जितनी वो अब पूरे इंडिया को कंट्रोल कर रहे हैं कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो उनका कंट्रोल भारत के अंदर अब पांच परसेंट भी नहीं बचा। तो और जो अरविंद गांधी बात कह रहे हैं कि देश को मुकेश अंबानी चला रहे हैं, बात ठीक है, लेकिन वो इस बात को छिपा रहे हैं कि देश को अब अंबानी तो सिर्फ पांच-दस परसेंट ही कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी नाइनटी परसेंट रॉकफेलर और रॉस रॉकफेलर शब्द का अर्थ क्या है भार अमेरिका के धनिक रॉकफेलर अकेला नहीं रॉकफेलर एक परिवार है जिसमें अभी कुछ 25 जितने सदस्य हैं रॉकफेलर फैमिली में रॉकफेलर फैमिली के पास पैसा होगा बिलगेट से कम से कम 10-15 गुना ज्यादा मिनिमम 10-15 गुना ज्यादा लेकिन वो फोर्ब्स लिस्ट में रॉकफेलर फाउंडेशन के नाम पे करके रखा है और वो पैसा उन्होंने ट्रांसफर किया था आज से कुल 70-80 साल पहले इसलिए वो फॉर्ब्स लिस्ट में उनका नाम आता है कि भाई उनके खाते में उनके पास उनके पास कितना पैसा है तो उनके पास तो बहुत कम पैसा उन्होंने सारा पैसा रॉकफेलर फाउंडेशन के नाम पे पूरी दुनिया का 30 परसेंट जितना पेट्रोल रॉकफेलर के अंदर में है और रॉसचाइल्ड है वो एक बैंकिंग फैमिली है ऐसा कहते हैं कि और उसमें भी वही इश्यू आता है कि रॉसचाइल्ड ने अपना सारा पैसा है वो कंपनियों के नाम पे दबा के रखा है वो company हो के पास बेंको का share है, लेकिन वो जो bank holding company है, आप Google करो bank holding company, तो वो bank holding company है, सारी private company hai, hota, ka है, है, और उसका market में trading नहीं होता, तो उसका valuation करने का कोई ठोस तरीगा नहीं है, इसलिए वो जानमुज के उसका undervaluation करते हैं, और इसलिए fourth list में भी Rothschild का नाम नहीं आ जितने जितने बैंक है यूरोप के और अमेरिका के जितने बैंक हैं उसमें से 30 परसेंट से लेके 50 परसेंट बैंक वो रॉसचाइल्ड फैमिली के पास है। अमरुत्य कुमार सिंह की जो सेकंड वाइफ है वो भी मेरे ख्याल से रॉसचाइल्ड फैमिली से है। मतलब वो काफी पहुंची हुई फैमिली है। तो अब ये प्रूव क कि भारत में अब रॉकफेलर और रोसचाल का बोलबाला है, भले उनका नाम फ्रंट में नहीं आता और असली पावर भी वही है कि कंट्रोल करो, लेकिन नाम फ्रंट में ना आए, और अंबानी के हाथ में अब खास कंट्रोल नहीं बचा, तो एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा लार्सन एंड टबरो के टेकओवर का। लार्सन एंड टबरो को 94 फाइ के आसपास था और वो टेक और इसलिए करना था कि उनको जो रिलायंस की रिफाइनरी बनानी थी और दूसरे जो सारे उद्योग करने थे वो चाहते थे कि उसकी मशीनरी का उत्पादन भारत में हो ताकि उनको विदेशी कंपनियों से वो मशीनरी न लानी पड़े ताकि उनका विदेशों पे डिपेंडेंस खत्म कम हो जाए खत्म इतनी सारी machinery बनाने की capability हो तो उसमें तो बरसो लग जाएंगे इसलिए उन्होंने तहीं किया कि Larson and Tugro को take over कर लेते हैं यदि Larson and Tugro को take over करने में वो सफल होते तो आज Reliance refinery विदेशी मशीनों पे चलती है वो नहीं होती वो भारत Made in India machinery पे चल रही होती जो कि एक तरह से � मशीनरी पूरी की पूरी मैडीन इंडिया होती तो भारत के लिए ज्यादा फायदे मन था पर लासन एंड टब्रो को वो टेकओवर नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के अलग अलग जजों ने उसपे स्टे ऑर्डर डाल दिया उन्होंने लासन एंड टब्रो के बड़े पैमाने पे शेयर खरीदने की कोश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 कि जो shareholder board of director के appointment के time voting करने जाते हैं वो खुद वहाँ पर vote करते हैं कि board of director कौन बनेगा लेकिन मान लो कोई shareholder है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 लेकिन वो सफल नहीं हो पाए क्यों हो क्योंकि रॉकोफेलर नहीं चाहता था कि Reliance के refinery की machinery made in India हो क्योंकि वो made in India होगा तो भारत का जो पूरा petroleum पेट्रो, refinery का business है वो रॉकोफेलर के हाथ से निकल जागा Reliance की जो refinery है जामनगर की वहाँ पे अधिकतर machinery आती है Chevron, DuPont ये सार ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ーカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカーカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ロール・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ローカル・ロー आप मान लो रॉकेटोफेलर आप मान लो मुकेश श्रमानी की कुर्सी पर बैठे हो तो क्या आप चाहोगे कि भारत में रॉकेटोफेलर आके अपनी न्यूज़ चैनल खोले भारत में रॉकेटोफेलर आके अपनी एंटरटेनमेंट चैनल खोले ताकि उसका सोसाइटी पे, पे पॉलिटिक्स पे उसका प्रभाव बढ़ जाए क्या क्या आप मान लो मुके आप मुके� तो भारत के जितने भी धनिक हैं, उन्होंने भारत में विदेशी मीडिया को आने घुसने न देने की काफी कोशिशें की, लेकिन उनकी एक नहीं चली। मिनिस्टरों ने विदेशी मीडिया को, विदेशी टीवी चैनल है, विदेशी न्यूज़ चैनल है, जैसे स्टार न्यूज़ पूरा का पूरा विदेशी है, सोनी की पूरा पूरा MTV ये सारी विदेशी कंपनियां एंटरटेनमेंट कंपनी के तो स्वरूप से आई और न्यूज़ चैनल में भी आने देना पड़ा। फिर ये स्टार न्यूज़ है, बीबीसी, इन सब न्यूज़ चैनल को आने देना पड़ा इतना ही नहीं विदेशी कंपनियों को भारत के अखबारों में भी इन्वेस्टमेंट करने की छूट देनी पड़ी बड もう一つの例えば、Walmart のサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサービスのサ みん MP ね、beginning メウ m t ー、ポスキャ、マンタベナジーネ、ポスキャ、Lalu ヤドネ、ポスキャ、ムーアヤドネ、ポスキャ、Likan、エンメキャワー、コングラスのと、ビギニングセイ、ソポキャーダ。 フィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピのフィリピンスフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのフィリピンのリピンのンのフィリピンのフィリピンのフィリピンィリピンのフンのフィリンのフィンのフンのィリピンのンのフンのィリピンのフィリピン एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रेशन、uh, कंपनी है मतलब जमीन में से पेट्रोल निकालने का काम करती है वो रिफाइनिंग का काम नहीं करती वो जमीन में से पेट्रोल निकालने का काम करती है तो और एक्सप्लोरेशन काकी यानी यहाँ पे ढूँढना कि भाई कहाँ कितना पेट्रोल है तो रिलायंस क्यों चाहेगा कि कोई विदेशी कंपनी आके भारत में इस तरह से बड़े पैमाने पर पे पे पेट्रोल निकालने का काम शुरू करो उसका तो धंधा कम हो गया उसका तो ये पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो कम हो गई लेकिन केंस इंडिया आज की तारीख में भारत में है और मेरे ख्याल से राजस्थान में आप गूगल करना बड़े पैमाने पे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन और リランスの数は何でしょうか何でしょ e か何でしょうか何でしょうか何でしょうか何 a しょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうかしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか何でしょうか なので、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、この場所は、の場所は、このの場所は、その場所は、その場所は、その場所は、その場所は、その場所は、そのその場は、その場所は、その場は、その場所は、 もしこののチャイパル・レデ e d i a やのうと、チャイーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チル・レーは、チャは、レーは、ーは、レデーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイパル・レディーは、チャイ मतलब मनमोहन सिंह को पैसा नहीं दिया था मुकेश भाई ने मुकेश भाई ने पैसा दिया था सांसदों को मनमोहन सिंह तो पैसा सिर्फ विदेशी कंपनियों से ही लेते हैं पर इस तरह से उनकी ट्रांसफर ली तो तुरंत अरविंद गांधी हरकत में आ गए तो लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं बताया कि भारत को अब रॉसस्टाल और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि भारत को अम्बानी कंट्रोल कर रहे हैं जो बातें उनके ठीक नहीं हैं और अम्बानी का जो कंट्रोल है वो गलत है और वो कम होना चाहिए और इसलिए तो ये राइट टू रिकॉल पीएम राइट टू रिकॉल पेट्रोलियम मिनिस्टर की यदि भारत के नागरिकों के पास राइट टू रिकॉल पेट्रोल लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुकेश अंबानी क्रिमिनल यानी मुकेश अंबानी गलत आदमी है ये कहा उन्होंने रॉकोफेलर और रॉसचार्ड को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुकेश अंबानी ने कांग्रेस के या दूसरे सांसदों को रिश्वत दी थी और वो रिश्वत की वजह से जयपाल अंत में आता है मैं आपको साबित करूंगा कि किस तरह से मुकेश भाई कमजोर आदमी है कि उन्हें अखबार को नोटिस भेजनी पड़ी। यदि आदमी में ताकत है तो वो सीधा फोन करके ही धमका आएगा वो नोटिस भेजेगा ही नहीं। भाई कानून की नोटिस किसे भेजनी पड़ती है? जो थोड़ा कमजोर आदमी हो, जो शक्तिशाली आद या तो फोन नहीं उसको अपनी ऑफिस में बुला के धमकाएगा फोन भी नहीं करेगा उसको ऑफिस में बुलाने को कहेगा ऑफिस में बुला के उसको धमकाएगा और उसकी धमकी पे न्यूज़ चैनलों को कवरेज बंद करना पड़ता पर क्यों लीगल नोटिस भेजनी पड़ी क्योंकि ये जितने चैनल है स्टार वगैरह ये अधिकतर न्य� पर्सनली बात करने की कोशिश की हो तो उनकी बात नहीं मानी होगी इसलिए उसको कायदे सर कायदे से नोटिस भेजनी पड़ेगी बढ़िया तो ये पांच चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक तो एलएनटी को अम्मानी टेकओवर नहीं कर पाए क्यों नहीं कर पाए क्योंकि रॉको जो विदेशी कंपनियां थी वो नहीं चाहती थी バーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキーのバーラッキー तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अरविंद गांधी और उनके आदमियों को कहिए कि वो एक वीडियो बनाया है जिसमें अरविंद भाई विदेशी कंपनियां रॉसचाल्ड रॉकफेलर वगैरह किस तरह से भारत का कंट्रोल करती हैं वो बताएं और उसमें ये भी बताएं कि जो भारत के एनजीओ हैं जैसे कबीर फाउ しかし、アメリカは2つのメーカーを持っていないと、ロカフェラーは2つのメーカーを持っていないと、フェラーは2つのメーカーは2つのメーーを持っていないと、それが NGO のことです。Ford Foundation は、それが n o のことです。NGO のことです。それが何をするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをするかをすするかをするかをするかをすかをするかをするかをするかをするかをするかを तो इससे मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट होना चाहिए कि भारत में अब कंट्रोल अम्मानी का नौ के बराबर बचा है पांच दस प्रतिशत ही होगा अधिकतर कंट्रोल अब रॉकफेलर और रॉसचाल का हो गया है धन्यवाद